a uh -huh. बच्चे okay. के लिए हम लोग गीता को माध्यम बनाकर विचार कर रहे अभी तक हम लोग विचार कर रहे भगवान का सगुण रूप सगुण रूप का चिंतन करते करते उसके बाद निर्गुण में प्रवेश हो भगवान हास ने स्वीकार उसके बाद मैं हूं, तभी जाके आवरण भी तो भगवान ने अर्जुन को ये विलक्षण दिव्य रूप विराट रूप उसके बाद अर्जुन ने अपने अंदर आया हुआ भाव भगवान के प्रति वाणी के द्वारा व्यक्त किया वो भी कैसा आगे बताएंगे गदगद वाणी से अर्जुन ने यह भी देखा सारा जगत भगवान के जो जलक्षण मुख में प्रवेश हुआ है पितामह द्रोणा है कर्ण है दुर्योधन दुर्योधना सारे उसमें प्रवेश हुआ उसके लिए दो दृष्टांत दिया जैसा जितने भी बहने वाले नदियां हैं निरंतर बहाते हुए समुद्र में जाके भी एक ही वैसे ही सारे जितने भी जो प्रजा है राजा है भगवान आपके मुख में प्रवेश हो दूसरा दृष्टान दिया जैसा पतंग अपना मृत्यु को सामने रखते हुए दीपक के केवल निरंतर जाते यद्य उसको पता नहीं मेरे मृत्यु करके किंतु रूप से आकर्षित होगा। वैसे ही अत्यंत वेद पूर्वक दीप के और पतंग प्रवेश होकर नष्ट हो रहे वैसे ही सारे भेषमा जी पतंग, पतंग के समान सारे प्रजा है पतंग के समान हैं। और आपका मुख है अग्नि के समान उसमें प्रवेश होकर नष्ट हो रहे और आपके मुख में आए हुए जीवों को आप अच्छे प्रकार से स्वाद देते हैं, जैसा कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन करते हैं वेदांत तो में कुछ बचता है और कुछ चाटते हैं वैसे सही आप इन सब सबको चाट रहे हे भगवान आप तेज सारे जगत में व्याप्त रहे हे भगवान विष्णु आप व्यापक है सर्वत्र है इस प्रकार अर्जुन ने अपना भाव प्रकट किया उसके बाद अर्जुन के मन में ही विचार आ रहे हैं जो आप ऐसे उग्र स्वभाव वाले हैं अभी तक कभी देखा नहीं आप मेरा मित्र अथवा गुरु रूप से खड़े थे सौम्य स्वरूप ये जो उग्र स्वरूप वाला आप कौन है आपके विषय में जानना चाहता हूं मैं आपको पहचानता नहीं इस भाव से आगे पुनः अर्जन पूछेंगे इकतीस छे इकतीस रहे आज्ञा ही मे को भवन उग्रो त्या yeah. nah uh -huh. बता दें स्वभाव तो है सबको खा रहे चट चट करके ऐसा उग्र स्वभाव वाले इसलिए आप कौन है मुझे बोले बताए भवान भवान को अर्तान आप कौन नह जो मेरा गुरु ते अथवा मेरा मित्र थे, वो तो आप नहीं क्योंकि मेरा गुरु सौम्य दे मित्र भी प्रसन्न पुरुष प्रसन्नपूर्ण उग्ररूपा कौन है? तो अर्तान का मतलब नहीं आख्याभ कहीं ये आपका उग्ररूपे भयंकरूपे भयंकर रूप है, भयंकर आकार ऐसा आप कौन हैं, बता दीजिए, हे भगवंभिया मत रूप है, भयंकर नमोस्तु नमोस्तुते मैं आपको प्रणाम करता देवर वरम तो श्रेष्ठ हे में दिव्ठ हे देवाली देव आप प्रसीदा अर्थात प्रसन्न हो जाइए प्रसन्न हो जाइए द्वारा सारा जगत को आप संग कर रहे इसलिए आप प्रसन्न हो जाए मेरे प्रति कृपा करिए प्रसन्नता मतलब अर्थात प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक मेरे प्रति करें विज्ञात अर्थात मैं आपको ठीक ठीक से भले प्रकार से अच्छी प्रकार से जानना चाहता हूँ अब केवल सामान्य एक वसुदेव का पुत्र नहीं है इसलिए मैं आपको जानना चाहता हूँ विज्ञान हो तो ज्ञान वो भी नहीं विशेषेण विशेष प्रकार से अच्छे प्रकार से भली प्रकार से जानना चाहता हूँ अध्ययन अध्ययन वो तो इस समय में अब आप मैं आपका वास्तव शुरू जानना चाहता हूँ नहीं प्रजा तब प्रवृत्तिम तब प्रवृत्ति नहीं प्रजा क्योंकि आप ये जो प्रवृत्ति है ये जो रूप दिखा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते ऐसी जो आपका कार्य है प्रवृत्ति है नहीं पैाना भी अथवा प्रवृत्ति का मतलब चेष्टा आपने जो विराट रूप से चेष्टा दिखा दिया सबको खा रहे ये जो आपका व्यापार है ये आपकी चेष्टा है ये प्रवृत्ति है भगवान मैं नहीं समझ रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहे अब क्या करना चाहते चाहिए इसलिए आप कौन हैं, मुझे बता दीजिए तो तभी भगवान बता रहे हैं तुम भगवान को आजा अर्जुन के इस प्रकार के प्रार्थना सुन कर के भगवान बता रहे हैं, लेकिन उग्र रूप में भी है विराट रूप दूसरे रूप में बता रहे यही भगवान के अंदर की योग भगवता तो है अर्जुन मै हूँ कालोष्मे कालो जगत भगवान काक्ष का भगवान बाश्य काश्यति पश्यता प्रतिदिन व्यातिया कालू जगता। काल काल सबको सबको खा रहे काल सब कर इसलिए में, में।, में।, में लोगों का नाश करने वा अतः लोगों का नाश मत चौदह लोग अथवा तीन लोग इस समस्त लोगों का नाश करने वाला प्रवच का मतलब अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुआ भयंकर रूप धारण किया हुआ क्योंकि काल का भी दो रूप माना है एक सौम्य रूप है एक उग्र रूप है सौम्य रूप से रूप में भी देखे सौम्य रूप आने से व्यक्ति क्या है आगे बढ़ता है प्रसन्नता होता है काल जहां उग्र धारण करता है सारी परिस्थिति बना देते इसलिए वहा भगवान राम जी बता रहे लक्ष्मण हे लक्ष्मण ये काल की गति कोई बता नहीं सकते क्यों ये चिंतित रु प्रया में में प्रातः सोहम तथा हे लक्ष्मण मैं विचार कर रहा हूँ दूर जाना है और मैं नहीं सोच रहा हूं। मेरे सामने भूत के समान आगे खड़ा होता है प्रमाण देखो भवामी वसुदादि बचत कल सुबह में चक्रवर्ती बनने वाला सारा निश्चय हुआ है किंतु हम वही में अभी जंगल में जा रहा हूँ तपस्वी बनकर राम जी बता पिछले जो काल है विलक्षण है क्ष प्रवृत्ता सारे लोगों को संवार करने के लिए बड़ा हुआ काल में लोकान समारों कस्मिन काल में इस समय में कुरुक्षेत्र में जितने भी लोग एकत्रित हुए उनको संकार करने के लिए नहीं यह शब्द बोलते इस समय अतः कुरुक्षेत्र समह समुम मतलब है संघार करने के लिए प्रवृत्ता ये सारे अधर्मी हैं है, अधर्म में प्रवृत्त हो रहे अधर्म बढ़ा है इसलिए सबको संघार करने के लिए मैं यहाँ काल रूप से उपस्थित हूँ प्रवृत्ता और अरे अर्जुन अब मोह के द्वारा पीछे क्या कहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा ये मेरे है भविष्य जितने भी है चाहे वो भीष्मिता हो द्रोणाचार्य हो कर्णादि आपके बिना बोल बोलो तो अर्जुन ना भविष्य रहेंगे नहीं आप युद्ध करके वो मारो या ना मारो किंतु मैं छोड़ने वाला नहीं मैं सबको कवलित करूँगा इसलिए जो आपके अंदर अभिमान है मैं मारने वाला हूँ मेरे द्वारा ये मरने वाले हैं ये चिंता छोड़ देना तो अब तो, तो आपके बिना ना भविष्य मैं काल बंद करके सबको खाना सर्वे सर्वे नाम ये मस्तिलहा प्रत्यनकेशत्यनिकेशा प्रत्यनिक आने प्रत्यनिक बोल बोलतो सेना सेना में जो अलग अलग मोर्चा होती है।, तो अलग -अलग है।, है, है अलग अलग मोर्चा में सेना को सजाने का एक तरीका भी होता है चक्र विवाह है पद्म विवाह है अलग अलग तो अलग अलग जो तो सेना के मोर्चे में उपस्थित योद्धा लोग हैं इन सबको मैं क्या करता हूँ कृषि करूँगा ये रहेंगे नहीं ये अवस्थित प्रत्यन यो तो अर्थात सेना के बीच में युद्ध क्षेत्र में जितने भी है योद्धा ये आपके बिना भी नहीं रहेंगे काल कालमन के सब समाप्त इसलिए मैं आपको एक आदेश देता हूं भगवान ने ने तस्मा तुम उद्दिषा तस्मात वो तो इसलिए तुम खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ का मतलब ये नहीं अर्थात अपना कर्तव्य को पालन करो खड़े होके क्या करें उतो मतलब अरे उतो सो रहे हैं, काम करो अर्थात प्रवृत्ति भी हो रहे इसीलिए मतलब ये जितने भी राजा लोग है सारा प्रजा है उनको मैं ही संकार करना चिंता मत करो इसलिए उत्तिष्ट उत्तिष्टा मतलब अपना कर्तव्य परायण हो जाओ जिस कर्तव्य के लिए तुम आए हो और बीच में कर्तव्य में मोह कैसा आ गया देखिए मनुष्य यही मार कर्तव्य करना चाहिए कर्तव्य दृष्टि से आप कोई करते हैं वर्दन का कारण या ममत्व बुद्धि से जो आप करते अवश्य वर्दन मोह बुद्धि से करते हैं आप निर्णय नहीं कर सकते इसलिए जो भी करते हैं कर्तव्य हर एक व्यक्ति का आला कर्तव्य गुरु का कर्तव्य आला अला शिष्य का कर्तव्य आला तो कर्तव्य दृष्टि से कर्तव्य में आगे गुरु है। यशो नभस्व शत्र जीतवा और यश को प्राप्त तुझे मारने की कोई आवश्यकता नहीं मरे युष्को दंड मारो मरे मारे विरना और शत्रुन जीतवा ये जितने भी शत्रु हैं उनको जीत करके राज्यम समृद्धम भूक्षवा ये समृद्ध अर्थात धन संपत्ति से युक्त जो हस्तनापुर राज्य है उसको भूक्षवा अर्थात वहाँ का सुख भोग करो इसलिए चिंता मत करो माया ये मतलब बड़े बड़े इतना है ये तो मेरे द्वारा पहले ही मरे गए तू मारने वाली तो इसलिए माया मया मत इस माता है द्रोणाचार्य निहता निहता का मतलब उसको पहले ही मैंने उनको समाप्त किया है किंतु निमित्त मात्रम मात्र संबोधन हे सव्य अर्जुन का एक नाम है सव्य साचिन जैसा हमारे दो हाथ हैं, एक दाइया हाथ है एक बाई है दाइया हाथ को कहते हैं दक्षिण हस्ता और बाह्य हाथ को बोलते हैं वामाहष्ट तो सव्य कहते हैं वामाहष्ट बाह्य हाथ जैसा अधिक से अधिक योग्य है अथवा हम भी देखें कोई भी काम करते हैं हाथ प्रदान होता है किसी किसी का लेफ्ट हैंड होता है खिलाड़ी में भी देखें तो वैसे ही अर्जुन है ता हाथ से तो बाण प्रयोग करते थे किंतु तो वाम भी करते दोनों थे तो हाथों से इसने बताया है सव्य वाना हस्ते नक्षेपा सव्यसाचि सव्य का मतलब बाह्य हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने के कारण अर्जुन का नाम है सव्य सर्वेशाचि निमित्त मात्र भवा तुम केवल निमित्त मात्र भार महीने मारा इनको तो देखे मारने का अधिकार भी उन्हीं है जो तो जन्म दे सकता है वो मार सकता है जीवित कर सकता है वो मार सकता है अन्य किसी का अधिकार नहीं तो इसलिए तो केवल यश को प्राप्त करो और भी बता रहे तुम चिंता मत करो चिंतन होना चाहिए मनुष्य के पास चिंता नहीं होनी चाहिए चिंता अनर्थ के कारण है चिंता है सारी चिंता को मिटाने वाले लेकिन चिंता है उसके पीछे ना लगा ही चिंतन अतः ना चिंता कोई चिंता नहीं चिंता नहीं चिंता होना तो इसलिए बता रहा है द्रोणंज भीष्म जयद्रथ कर्ण तो भगवान इनका नाम गिन कि एक द्रोण भीष्म जयद्रथ औ कर्ण चारों का नाम तथा अन्यान भी योदीराम अन्य जितने भी योद्धा है माया मैं मेरे द्वारा ये भले तो भगवान बास्यकारिने यहाँ उठाया चारों नाम नामिया भगवान ने द्रोणाचार्य का लिया भीता का लिया जयर्द और करण तो इसलिए वैक्य किया अर्जुन से आशा जिन जिन योद्धाओं के प्रति अर्जुन की आशंका है क्यों द्रोणाचार्य जो ऐसे है जो युद्ध में भयंकर माना जाता है उसको कोई हरा ही नहीं सकते तो इसीलिए बोलते जैसा द्रोणाचार्य है ये आचार्य है और धर्म विद्य के प्रवीण माना जाता है परशुराम के शिष्य है इसको भारद्वाज भी कहा जाता है तो आचार्य है दिव्या अस्त्रों से युक्त है सारे दिव्य दिव्यास्त्र के पास है ब्रह्मास्त्र से लेकर लेके और जब तक उनके पास अस्त्र रहेंगे उसको परास्त नहीं करेंगे और दूसरी बात है अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं जितना अर्जुन द्रोणाचार्य को मानते थे और किसी को नहीं मानते थे परिचय वहां दिया अपनी अपनी विद्या उनको प्रकाशित करना था राज्यसभा में पहले युग स्थिर उन्होंने परिचय दिया गाष्ट्र पुत्र पुत्री नंदन विधि प्रणाम करते। उसके बाद है, है, बाद दुर्योधन है है भीम अपने अपने में अर्जुन की बारी एक ही तो शब्द कहा द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन प्रणाम करते धुतराष्ट्र तो ने पूछा और कोई आपका परिचय नहीं बस मेरा इतना ही परिचय है मैं द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन अर्थात गुरु के प्रति कितना निष्ठा है उस गुरु को मैं कैसा मारू ये अर्जुन के मन में आशंका थी इसलिए हम संकेत कर रहे है। को क्यों दृणाचर भीष्मे तो, तो वसु का अवतार है और उनके पास ऐसी विद्या है वो भी परशुराम के शिष्य हैं और इच्छा मृत्यु और वो अर्जुन को इतना प्रेम करता था सबसे ज्यादा और उसको कैसे मारे ये अर्जुन के मन में शंकर इसलिए भीष्म का नाम लिया तो भगवान बादश्यकार ने कहा ठीक है, है। जयद्रथ का नाम क्यों लिया वो तो दुष दुर्योधन की जो महेन दुष्य का पति है सिंधु देश का राजा है उससे क्या भया है अर्जुन को उससे ये भया है जयद्रथ का जो पिता है तपस्या करता है और उन्होंने वर प्राप्त किया जो मेरा पुत्र का शिर नीचे गिराता है उसका शिर भी टुकड़े हो जातेथ को मार भी दिया उसका सिर गिरते हुए अर्जुन भी हो जाएगा ये भया और कर्ण क्यों है कर्ण इसलिए है वो अर्जुन के समान परक्रमी ये भी द्रोणाचार्य का शिष्य है और स्वयं इंद्र ने उसके शक्ति दिया है जिसकी ऊपर प्रयोग करेंगे उसका विनाश इसलिए चारों के प्रति अर्जुन की आशंका थी द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जयद्रथ और कर्ण भगवान बता रहे हैं जिन जिन के प्रति आपकी आशंका थी उनको मैं पहले ही मारा अगर आशंका छोड़ तो दे तथा अन्य भी इन चारों को और अन्यों को भी योदी बड़े बड़े है वीर है उनको भी मया हता मेरे द्वारा मारे गए उसको तो मार दे और तुम जेहे अलग जीतना कोई आवश्यकता नहीं मारे हुए को मार करके जीतो और मां विष्ठा व्यथम माँ करु चिंता माँ करो अरे चिंता क्यों कर रहे हो मार रहे ये हैं है चिंता छोड़ दे दो माँ विष्टा मत माँ चिंतन करो व्यथा मत करो चिंता मत करो युद्ध युद्ध कर अभी देखिए इसको लेकर भगवान के ऊपर बहुत आक्षेप करते भगवान को क्या फिर आ गए अर्जुन चुपचाप जा रहा था भगवान ने युद्ध करो करके कितने लोगों को मरवा दिया मान दिया ऐसे भी लोग किन्तु विचार नहीं करते भगवान युद्ध नहीं करवा रहे यहाँ युद्ध स्व प्रयोग शब्द भले ही कर रहे हैं युद्ध करो करके ये अर्जुन का कर्तव्य को बोध कर हाँ यदि युद्ध से पहले ही विरुद्ध निर्णय होने से पहले ही निर्णय करता उसके बाद यदि भगवान, ही भगवान भी को तो को कर दो तभी भगवान कर दो ऐसा सत्संग सुनने आए वक्त अरे भाई सुनो ऐसा बोलते नो अरे भाई सुनो अरे सुनने के लिए आए तुम्हारा क्या सुनो इसलिए वहा आदेश नहीं माना वैसे यहाँ युद्धस्व का मतलब युद्ध करो मतलब ये तात्पर्य नहीं है जो आप कर्तव्य करने में आए हैं उस कर्तव्य को भूले है उस कर्तव्य को यद्यपि हाँ युद्धस्व आदेशात्मक दिख रहा है लुट का किंतु ये आदेश नहीं है भगवान वास ने स्पष्ट तो इसलिए अपना कर्तव्य पालन करो और दूसरा बात है यदि वाजेगी चला हम जीतेंगे अथवा वे जीतेंगे ये आपको ना? वो मैं बता रहा रने सबत, शत्रु एक युद्ध क्षेत्र में तुम सारे शत्रु को जीत जाएंगे इसलिए एक चिंता मत करो उसके बाद जो भगवान ने अर्जुन को बता दिया इसी बात को संजय बता रहे तथा को को पैंतीसवे श्लोक में वचनम केशवशाह केशवशाह ये तत्त वचन श्रुतवा अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान आप भाई कौन आपकी प्रवृत्ति क्या है मैं नहीं जानता हूँ मुझे बड़ा पता भगवान ने बता दिया ऐश्यू केशवश केशव का पहले किया था केशा अदवा केशनी को केश अथवासोहारिया अथवा कश्च का मतलब ब्रह्मा खम ब्रह्मा, ब्रह्मा उस ब्रह्म का भी ईश्वर है अथवा खमो ब्रह्मा और ईशन वयति, प्रलय काल में तीनों को अपने अंदर समेट लेता है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इसलिए वो केशव है हे केशव अतारे केशव संजय बता रहे केशव एक तस्वचन केशवशा भगवान केशव का कृष्ण का ये वचन सुन कर के अर्जुन क्या किया कृतांजलि बिल्कुल हाथ जोड़ दिया और वैसे वे पान भयभीत होकर जैसा कोई कांपता है व्यक्ति कांपते कांपते हुए हाथ जोड़ करके किसने किरीठी अर्जुन का एक नाम है किरीठी तो संजय बता रहे हे राजन भगवान का ये वचन सुनकर के जो गिरीटी अर्जुन है हाथ जोड़ करके नमस्कार करने लग गए नमस्कृत नमस्कार करके भूय पुनः पुनः नमस्कार करके आह कृष्ण देखिये हाँ भूतवा भूया भूय पुनः नमस्कार कृत्वा कृत्वि कृत्वा प्रत्यय होता है दो क्रिया में जो पहले वाले क्रिया है क्रियो प्रत्यय होता है जैसा भोजन करोजन कृत्वा हरिद्वार गच्छति दो क्रिय होगी एक भोजन करना दूसरा हरिद्वार में जाना ये दोनों क्रिया का कर्ता कौन है राम तो इसलिए भोजनम कृत हो गया तो अंतिम जो क्रिया है उससे पहले वाले क्रिया में तो द्वा जैसा मान लीजिए तीन वाक्यू पहले भोजन करेगा उसके बाद सो जाएंगे उसके बाद हरिद्वार जाएंगे तीन हो तो तुम भोजन कर हरिद्वार गच्छति इसी प्रकार नमस्कृत्व नमस्कार करके क्या किया बोलने की तरह गोल भूय यद्य पुनः भूय तोना आह कृष्ण कर्श्य सबको करता है, आकर्षित करता है इसलिए कृष्ण। के प्रति पुनः बता दिया। गदगद गदगद गद गद होकर। गद गद किसको कहते हैं? भगवान बाश्य का आदार स्नेहा दो प्रकार से गो व्यक्ति सुख प्राप्त होने के कारण भयभीत होता है तो भयभीत पुरुष वो भी गदगद होता है अथवा अत्यंत हर्षोत्पत्ति होने के कारण अत्यंत आपके अंदर आनंद हो गया अत्यंत प्रसन्नता हो गई उसके कारण स्नेहयुक्त पुरुष के प्रति नेत्रादी उल्लंखित हो जाते हैं गदगद होते है। भय से भी गदगद होते और हर्ष यहा अर्जुन है भय ही कारण गदगद हो गए गदगर का मतलब है जहाँ उसका कंठ भी भरता है और रे खड़े हो जाते हैं शरीर काम है और बोलते समय में स्वर में भी एक अलग एक है। ऐसे ऐसा गदगद होकर अर्जुन भयभीत होकर ये रूप वो भयभीत ले कर प्रणाम प्रणम्य और प्रणाम प्रणम्य हो तो प्रणाम करके पुनः बता दें भी पहले बता दिया था पुनः बता दिया क्या बताया अर्जुन बताने छठी अर्जुन स्था ऋषिकेश हे ऋषिकेश आपकी जो कीर्ति से अर्थात आपकी जो महिमा है उसका कीर्तन है उस सुनकर जगत हर्षित हो रहे हैं स्थानें मतलब उचित है थी, ठीक है उसमें कोई इधर नहीं बिल्कुल ठीक है तव प्रकृतिया तव प्रकृति का मतलब है आपका जो महात्म्य है कीर्तन है अर्थात आपके कीर्ति और आपके महिमा उसके वर्णन से उसके कीर्तन से उसके श्रवण से जगत प्रहित अतः सारा जगत हर्षित हो रहे आनंदित हो रहे क्योंकि तो भगवान का वर्णन है भगवान का गुणगान है उसको सुनकर कौन हर्षित नहीं होगा तो जगत प्रहिष्यति जगत हर्षित भी हो रहे हैं। और अनुरंजते केवल हर्षित हो रहे ये बात नहीं है और अनुरंजते और उसमें अत्यंत आनंदित भी हो रहे अनुर अनुराधम अतः उसमें अनुराग हो रहे प्रेम भी हो रहे भगवान के उसमें ऐसे भगवान है इस प्रकार अमृत तो रूप अनुराग प्रेम रक्षा दिशो द्रवं रक्षा अर्थात राक्षसक सबको डराने वाले सबको परेशान करने वाले भयभीत हो रहे राक्षसा भयभी दिशो द्रवं भयभीत होकर इधर उधर दिशों के ओर अब कैसा बचे कैसा बचे नहीं के दिशो द्रवंतिया सर्वे सिद्ध संता जो बड़े बड़े जो सिद्ध गण है साधक है योगी लोग हैं उनका समुदाय संग समुदाय वो आपको बार बार नमस्कार कर रहे बार बार प्रणाम कर रहे हैं बार बार निशिध कर हेतु तो हे दर्शक भगवान हर्षादि भावों का योग्य स्थान है जैसा संसार में कोई अनुपूर्व वस्तु मिल जाती तो हर्षित होते हैं प्रसन्न होते तो भगवान प्रसन्नता का कारण क्यों है भगवान हर्ष का कारण क्यों है भगवान आनंद का कारण क्यों ये जो हर्ष का कारण है भगवान हर्षाद भावों का योग्य स्थान किस प्रकार है इसमें कारण बता आगे आइए कारण बता रहे शनि कस्माच ते न मेरन तुझे क्यों नहीं नमस्कार करेंगे अतः अवश्य करें देखिये जहाँ प्रश्नवाचक होता है वहाँ उसका अंत अलग होता है आक्षेप होता है आक्षेप में दूसरा जैसा किसी बच्चे के परीक्षा का समय बच्चे का कोई भी इंतरा चलो फिल्म देखें कहा जाना तो माताजी ने कहा नहीं आपकी परीक्षा है अभी नहीं जाना पढ़ो तो मैं जाऊँगा तो, मुझे जाना है हट पकड़ के तो माताजी जी ने तुम जाके देखो तुम जाके देखो शब्द क्या है अतः तुम जाओ और देखो किंतु माता जी का यार तुम कैसा जाएगी देखता ये आक्षेप है उसका अर्थ निषेध कर अतः तुम नहीं जा सकते तो वैसा ही कसम तेल मेरा तुझे कैसा नमस्कार नहीं करेगी अत अवश्य करेंगे तो कसमान नहात्मा अब तो महात्मा है महात्मा का अंत भगवान भाषा का मतलब छोटी बुद्धि परिचित बुद्धि छोटी बुद्धि और बड़ी बुद्धि क्या है बुद्धि में बड़ी और छोटी क्या अनात्मा विशेष जो बुद्धि है एक और तृष्टाभिषेक जो बुद्धि है वो अक्षुद्र बुद्धि है तो इसलिए परिचिन् बुद्धि से जो रहित होता है अहंता और ममता से जो रही तय वही महात्मा है अहंता और ममता यदि है वो क्षुद्र बुद्धि वाला मानता है इसलिए आप तो महात्मा हैं न वो आहंता है न ममता निर्मोही है जय राम एक बार भगवान कृष्ण और बलराम जाते हैं के पास कुंती के पास कृष्ण प्रणाम करते काम करते वहाँ से चल पड़ जाते बोलते भी नहीं तो बलराम वहीं जाते तो कुंती बोलते भगवान कृष्ण काम गए कुछ पता नहीं बलवान को जो तो निर्मोही उसको कोई मतलब नहीं वो निर्मो अर्थात उसके अंदर पूरी ममता नहीं सब कार्य कर रहे किंतु तो कोई भी मोहा नहीं इसके हो रहे आप महात्मन नहीं गरीय से इससे ब्रह्मणों अभी आदि करते गरीय से सारा जगत को सृजन करने वाला सृष्टि करने वाला है, चतुर्मुख तो ब्रह्मा मानते हैं उस ब्रह्मा से भी आदि करता है उसका भी आप करता है क्योंकि वहाजी बता रहे हैं नाभ सिद्ध लोहकान चल रो वन ये भगवान आपके नाभि से कमल निकलता है उस कमल के बीच में ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं वही ब्रह्मा जी सारा जगत को सृष्टि करते हैं इसलिए ब्रह्मा जी का भी आदि करता है ब्रह्म जी भी आपसे ही उत्पन्न हुए प्रकार से, से आपका पुत्र है गरीय से, आदि करते गरीयों आप बहुत गरीय श्रेष्ठ है इसमें आपको कौन नमस्कार नहीं करें। अवश्य करेंगे अनंत देवेशा हे अनंत, हे देवेशा, हे जगन निवास अर्जुन के मुख से संबोधन ही भी कर रहे आपका कोई अंत नहीं है सारा जगत को आप अंत कर सकते हैं किंतु आप अनंत हैं हे देवेशा, तुम देवतों का भी ईश्वर है सारे देवता आपके अधीन है आपके ही सत्ता से काम कर रहे हैं जगन निवास सारे जगत में आप निवास किया है और सारा जगत आप में निवास है। दोनों ने सारे जगत में निवास का मतलब है। जिस प्रकार वस्त्र में धागा हो तब प्रोत है इसलिए धागा वस्त्र में और सारा जगत आप में है मतलब सारा जगत आप में अद्यस्त है इसलिए आप जगत जगन निवास है। तुम अक्षर हो आप केवल कृष्ण नहीं है मेरे सामने खड़े हुए तुम अक्षर हो अक्षर का मतलब न क्षरती अक्षर अविनाशी तत्व तो सभी में व्याप्त है आकाश के समान इसलिए अक्षर सद असत पर सद मतलब कार्य असद मतलब कार्य अथवा सद का अर्थ है व्यक्त असद का अर्थ है और व्यक्त तो सद अर्थ हो गया कार्य हिरण्य गर् असत का अर्थ है कारण अव्यक्त माया तो कार्य हिरण्य कारण माया है उससे भी आप परे हैं उत्तम पुरुष परमात्मे जुदारिता आप उत्तम पुरुष है तो कार्य कारण से रहित है इसलिए आपको कौन प्रणाम नहीं कर सकते कोई भी प्रणाम कर सकते प्रणाम में आप ये इस प्रकार अर्जुन बताता है पुनः स्तुति कर रहे हैं तुम्हें तो गदगद हो गए विष्णु क्या बोलना क्या करना पता नहीं स्तुति करते जा रहे तुम तो आदि देव तुम तो आदि देव है मूल है सारा जगत का मूल आ पुरुष अपुरुष है पूर्णत्व परिचयना विधि पुरुष सभी के अंदर आप रहने से ही उसकी अस्तित्व है जहाँ हम थोड़ा भी कुछ दिखाते हैं मैं वैसा हूँ मैं ऐसा हूँ मैं डॉक्टर हूँ मैं इंजीनियर हूँ मैं महात्मा उसके द्वारा परिचय दे रहे जिसके सतह से हम परिचय दे रहे उस सत्य को भूल जाते हैं अत्याश में प्रधान दृष्टि होकर उस को बोलते पुस्तकों कोषा नहीं से हाँ, <populararti> देवा पुरुषा चाहिए अट्ठे उच्च पुरुषा पुराण तमश विश्व निधन पर चा